देवी भागवत छठा स्कंद वशिष्ठ जी के मैत्रावारणी नाम का कारण और निमि के नेत्र पलकों में रहने की कथा राजा जन्मेजा ने कहा बुले आपने वशिष्ठ के देह धारण करने की बात तो बतला दी अब निमि को पुनः शरीर कैसे मिला यह प्रसंग भी मुझे बताने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं राजन जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया वैसे ही साफ लगने के पश्चात राजा निमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए जिस समय मुनि ने श्राप दिया उस समय राजा यज्ञ में दीक्षित थे उन्होंने जितने ब्राह्मणों को ऋत्विज के रूप में वरण किया था वे सभी आपस में विचार करने लगे अहो ये धर्मात्मा नरेश यज्ञ में दीक्षित है अभी यज्ञ का काम अधूरा ही है इसी बीच ये मुनि के श्राप से जले जा रहे हैं ऐसी विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए तदनंतर उन ऋतविजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामना महामानिमी के शरीर को सुरक्षित रखा उनके ब्राह्मणों ने भात-भाती भांतिभा की पुष्प मालाओं और चंदनों से उस आत्मा को सुपूजित कर रखा था यज्ञ समाप्त हो जाने पर इंद्रादी समस्त देवता वहां पधारे राजन ऋतविजों ने आए हुए उन संपूर्ण देवताओं की समुचित स्थिति की उससे वे परम प्रसन्न हो गए तब उन ब्राह्मणों ने प्रार्थना पूर्वक राजा की स्थिति देवताओं के सामने उपस्थित कर दी अतः दुखी नरेश के प्रति देवताओं ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन हम प्रसन्न हैं। तुम वर मांग लो राजे इस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें सर्वोत्तम जन्म मिल सकता है देव शरीर अथवा मानव शरीर भी जो भी तुम्हें अभीष्ट हो प्राप्त कर सकते हो जैसे तुम्हारे पुरोहित वशिष्ठ अपने सुख एवं सुविधा के अनुसार मर्तलोक में शरीर धारण किए हुए हैं देवताओं के योग कहने पर निमि की आत्मा परम संतुष्ट होकर बोल उठी महाभाग देवताओं में सदा जन्मने और मरने वाले इस शरीर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं चाहता हूँ संपूर्ण प्राणी जिसके द्वारा देखते हैं उसी वस्तु में रहने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो अखिल प्राणियों के नेत्रों में वायु बनकर मैं विचर कर विचरण करूं, राजन जब निमि की आत्मा ने देवताओं के सामने जो अपनी अभिलाषा प्रकट की तब वे उससे कहने लगे महाराज इसके लिए तुम सब पर शासन करने वाली कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करो तुम्हारे इस यज्ञ से वे परम प्रसन्न है उन्हीं की कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा देवताओं के कहने पर निमि ने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों के द्वारा भक्ति गदगद में देवी से प्रार्थना की इससे प्रसन्न होकर देवी ने राजा निमि को साक्षात दर्शन दिए उनके विग्रह से ऐसा प्रकाश फैल रहा था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों प्रत्येक अंग से सुकमार्ता प्रकट हो रही थी देवी की ऐसी अपूर्व झांकी पाकर सब के सब आनंद में निमग्न हो गए सभी अपने को सफल मनोरथ समझने लगे राजन देवी को प्रसन्न जानकर निमी ने उनसे वर मांगा माता आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान देने की कृपा कीजिए जिससे मैं मुक्त हो सकूं, और मेरी यह अभिलाषा है कि संपूर्ण प्राणियों के नेत्रों में ठहरने का सुयोग मुझे प्राप्त हो भगवती जगदम्बिका निमी पर प्रसन्न तो थी ही उन्होंने उनसे कहा राजन तुम्हें शुद्ध ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ है अतः समस्त चराचर प्राणियों के नेत्रों में तुम्हें रहना होगा तुम्हारे प्रभाव से ही प्राणियों की आंखों में पलक गिरने की शक्ति रहेगी अतएव मनुष्य पशु और पक्षी ये पलक गिराने वाले प्राणी कहलाएंगे देवता इस स्थिति से पृथक है बल्कि न गिरने से उनकी अनिमित संज्ञा होगी राजन वर देने के लिए पधारी हुई भगवती जगदम्बा यौ निमिका मनोरथ पूर्ण करके मुनियों से मिलने के पश्चात वही अंतर ध्यान हो गई